दोस्तों कभी सोचा है एक लव्स कितनी जिंदगियां बदल सकता है? एक शुक्रिया किसी के दिन को रोशन कर देता है और एक तुमसे कुछ नहीं होगा किसी का सेल्फ बिलीफ मिटा देता है। डॉन मैग्विल रूइस कहता है, वर्ड्स आर सीड्स, जो तुम बोलते हो वो उगता है। बी इम्पेक्टेबल विद योर वर्ड का मतलब है, � यानी वो बात जिसमें न झूठ हो न ईगो न पोइज़न। रूइस कहता है, ह्यूमन माइंड एक फर्टाइल लैंड है और वर्ड्स उसके बीज हैं। अगर तुम किसी को बोलते हो तुम वीक हो, तो तुम उसके माइंड में एक पोइज़न सीड डाल रहे हो। और अगर तुम बोलते हो तुम कैपेबल हो, तो वो एक फ्लावर बन जाता है जो मुझसे ये नहीं होगा। ये सब self-hypnosis है। तुम अपने आप पे spell डाल रहे हो। Negative magic का spell। और जब तुम impeccable होते हो, तो तुम उस magic को reverse कर देते हो। Ruiz कहता है, Your word is the power that creates। ये वही creative energy है जिससे दुनिया बनी। और तुम्हारा हर लफ्स एक small creation है। � लेकिन जब तुम gossip, judgment और negativity बोलते हो, तो तुम poison पहलाते हो, ना सिब दूसरों में, बलकि खुद के अंदर भी. एक simple example, अगर कोई तुम्हारे बारे में जोटी बात पहलाता है, तो तुम्हें कैसा फील होता है? Hurt, angry, betrayed. लेकिन हम खुद भी ये काम हर दिन क Be impeccable with your word का मतलब है अपनी जुबान का इस्तेमाल सच और kindness के लिए करो. Imperfect word का मतलब है sinless word यानी वो बात जिसमें ना झूठ हो ना ego ना poison. Rues कहता है, When you are impeccable with your word, you become immune to negativity. क्योंकि जब तुम सच बोलते हो बिना दुश्मनी के, तो तुम्हारा अंदर clear हो जाता है. तुम्हारा दिमाग शांत रहता है. और तुम किसी के poison से effect नहीं होते दोस्तों सोचो कितना peaceful हो जाता सब कुछ अगर हर इंसान अपने words का ख्याल रखे ना gossip, ना blame, ना unnecessary opinions सिर्फ सच और kindness ये agreement कहता है अपनी जुबान को tool मत समझो उसे एक temple समझो उसे नुकसान नहीं, नई जिंदगी देने के ल तुम्हारा इन्नर डायलॉग भी चेंज होता है। तुम अपने आप से सॉफ्टली बोलते हो और धीरे-धीरे अपने दिमाग का पॉइजन निकाल देते हो। रूइस कहता है, "Say only what you mean. Avoid speaking against yourself or others. Use the power of your word in the direction of truth and love." तो भाई इस चैप्टर का एसेंस सिंपल है। अपने वर्ड्स का वेट समझो। हर लव्स या तो मेडिसिन है या पॉइजन। और तुम्हारा choice decide करेगा कि तुम अपनी दुनिया heal कर रहे हो या slowly उसे destroy कर रहे हो और जब तुम ये art master कर लेते हो, तब तुम्हारा mind clear होने लगता है फिर अगला step आता है, वो moment जब तुम realize करते हो कि जो लोग तुम्हें hurt करते हैं वो तुम्हारा reflection नहीं, उनका दर्